पत्रावली पाँच सौ छत्तीस निवेदिता को लिखित वाराणसी 12 फरवरी 1902 प्रिय निवेदिता सब प्रकार की शक्तियां तुम में उद्बुद्ध हो महामाया स्वयं तुम्हारे हृदय तथा भुजाओं में अधिष्ठित हो अप्रतिहत महाशक्ति तुम्हारे अंदर जागृत हो तथा यदि संभव हो तो इसके साथ ही साथ तुम शांति भी प्राप्त करो यही मेरी प्रार्थना है यदि श्री राम कृष्णदेव सत्य हों तो उन्होंने जिस प्रकार मेरे जीवन में मार्ग प्रदर्शन किया है ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी हजार गुना स्पष्ट रूप से तुम्हें भी वे मार्ग दिखाकर अग्रसर करते रहे पांच सौ सैतीस स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित गोपाल लाल विला वाराणसी छावनी बारह फरवरी 1902 सौ कल्याणी तुम्हारे पत्र से सविशेष समाचार जानकर खुशी हुई निवेता के स्कूल के बारे में मुझे जो कुछ कहना था मैंने उनको लिख दिया है इतना ही कहना है कि उनकी दृष्टि में जो अच्छा प्रतीत हो तदनुसार वे कार्य करें और किसी विषय में, में मेरी राय ना पूछना उससे मेरा दिमाग खराब हो जाता है तुम तो मेरे लिए केवल यह कार्य कर देना बस इतना ही रुपये भेज देना क्योंकि इस समय मेरे समीप दो चार रुपये ही शेष हैं कनाई मधुकरी के सहारे जीवित है घाट पर जब तप करता रहता है तथा रात में यहाँ आकर सोता है नैदा गरीब आदमियों का कार्य करता है रात में आकर सोता है चाचा ओकाकुरा तथा निरंजन आ गए हैं आज उनका पत्र मिलने की संभावना है प्रभु के निर्देशानुसार कार्य करते रहना दूसरों के अभिमत जानने के लिए भटकने की क्या आवश्यकता है सबसे मेरा स्नेहकाना तथा बच्चों से भी इति सस्ने विवेकानंद पाँच सौ अड़तीस स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित गोपाल लाल बिला वाराणसी छावनी 18 फरवरी 1902 सौ अभिन्न हृदय रुपये प्राप्ति के समाचार के साथ कल मैंने जो तुमको पत्र लिखा है अब तक वह निश्चय ही तुमको मिल गया होगा आज यह पत्र लिखने का मुख्य कारण है कि इस पत्र के देखते ही तुम उनसे मिल आना तदनंतर क्या बीमारी है कफ आदि किस प्रकार का है यह देखना है किसी अत्यंत सुयोग्य चिकित्सक के किस द्वारा रोग का अच्छी तरह से निदान करा लेना राम बाबू की बड़ी लड़की विष्णु मोहिनी कहाँ है वह हाल ही में विधवा हुई है रोग से चिंता कहीं अधिक है दस बीस रुपये जो कुछ आवश्यक हो दे देना यदि इस संसार रूपी नरकुंड में एक दिन के लिए भी किसी व्यक्ति के चित्त में थोड़ा सा आनंद एवं शांति प्रदान की जा सके तो उतना ही सत्य है आजन मैं तो यही देख रहा हूँ बाकी सब कुछ व्यर्थ ही की कल्पनाएँ हैं अत्यंत शीघ्र इस पत्र का जवाब देना चाचा ओकाकुरा या अक्रूर चाचा तथा निरंजन ने से पत्र लिखा है अब यहाँ पर दिन दिन गर्मी बढ़ रही है गया से यहाँ पर ठंड अधिक थी निवेदिता के श्री सरस्वती पूजन संबंधी धूमधाम के समाचार से बहुत ही खुशी हुई शीघ्र ही वह स्कूल खोलने की व्यवस्था करे जिससे सब कोई पाठ पूजन तथा अध्ययन कर सके इसका प्रयास करना तुम लोग मेरा स्नेह ग्रहण करना सह विवेकानंद पाँच स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित गोपाल लाल विला वाराणसी छावनी 21 फरवरी 1902 सौ दो फिर अभी अभी मुझे तुम्हारा एक पत्र मिला अगर माँ और दादी यहाँ आने को इच्छुक हैं तो उन्हें भेज दो जब कलकत्ते में ताउन फैला हुआ है तो वहाँ से दूर रहना ही अच्छा है इलाहाबाद में भी व्यापक रूप से ताउन का प्रकोप है नहीं जानता कि इस बार वाराणसी में भी फैलेगा या नहीं मेरी ओर से श्रीमती बुल से कहो कि एलोरा तथा अन्य स्थानों का भ्रमण करने के लिए एक कठिन यात्रा करनी होती है जबकि इस समय मौसम बहुत गर्म हो गया है उनका शरीर इतना क्लांत है कि इस समय यात्रा करना उनके लिए उचित नहीं है कई दिन हुए मुझे चाचा का एक पत्र मिला था उनकी अंतिम सूचना के अनुसार वे अजंता गए हुए थे महंत ने भी उत्तर नहीं दिया शायद वे राजा प्यारी मोहन को पत्रोत्तर देते समय मुझे लिखेंगे नेपाल के मंत्री के मामले के बारे में मुझे विस्तार से लिखो श्रीमती बुल कुमारी मैकलाउड था अन्य लोगों से मेरा विशेष प्यार तथा आशीर्वाद कहना तुम्हें बाबूराम और अन्य लोगों को मेरा प्यार तथा आशीर्वाद क्या गोपाल दादा को पत्र मिल गया कृपया उनकी बकरी की थोड़ी देखभाल करते रहना स्नेह विवेकानंद पुनश्चय यहाँ के सब लड़के तुम्हें अभिवादन करते हैं पाँच स्वामी ब्रह्मानंद को लिखे गोपाल लाल विला वाराणसी छावनी चौबीस फरवरी 1902 प्रिय राकाल आज प्रातः काल तुम्हारा भेजा अमेरिका से आया हुआ एक छोटा सा पार्सल मिला पर मुझे न कोई पत्र मिला न तो वह रजिस्ट्री ही जिसकी तुमने चर्चा की है और न ही कोई दूसरी वे नेपाली सज्जन आए थे अथवा नहीं यह क्या कुछ घटित हुआ यह मैं बिल्कुल भी नहीं जान सका हूँ एक मामूली सी चिट्ठी लिखने में इतना कष्ट और विलम्ब अब मुझे यदि हिसाब किताब भी मिल गया है तो मैं चैन की साथ लूंगा पर कौन जानता है उसके मिलने में भी कितने महीने लगते हैं ससनेह विवेकानंद पाँच सौ इकतालीस कुमारी जोसेफिन मैकलाउड को लिखित मठ इक्कीस अप्रैल उन्नीस सौ दो प्रिय जो ऐसा लगता है जैसे मेरे जापान जाने की योजना निष्फल हो गई है श्रीमती बुल जा चुकी है और तुम जा रही हो मैं जापानी सज्जन से पर्याप्त रूप से परिचित नहीं हूँ शारदानंद जापानी सज्जन और कन्हाई के साथ नेपाल गया है क्रिश्चियन शीघ्र ही शीघ्र नहीं जा सकी क्योंकि मार्गट इस महीने के अंत से पूर्व नहीं जा सकती थी मैं भली भांति हूँ ऐसा ही लोग कहते हैं पर अभी बहुत दुर्बल हूँ और पानी पीने की मनाही है खैर रासायनिक विश्लेषण के अनुसार तो काफ़ी सुधार परिलक्षित हुआ है पैरों की सूजन और अन्य शिकायतें सब दूर हो गई हैं श्रीमती बेटी तथा श्री लेगेट अल्बर्टा और हाली को मेरा अनंत प्यार कहना शिशु शिशुहाली को तो जन्म पूर्व से ही मेरा आशीर्वाद प्राप्त है और वह सदा मिलता भी रहेगा तुम्हें मायावती कैसा लगा इसके बारे में मुझे लिखना श्री स्नेहाब्ध विवेकानंद पाँच सौ बयालीस कुमारी जोसेफिन इन मैकलाउड को लिखित मठ बेलोड़ हावड़ा पंद्रह मई उन्नीस सौ प्रिय जो मादाम काल्भे के नाम लिखित पत्र में मैं तुम्हें भेज रहा हूँ मैं बहुत कुछ स्वस्थ हूँ किंतु जितनी मुझे आशा थी उस दृष्टि से यह नहीं के बराबर है एकांत में रहने की मेरी प्रबल भावना उत्पन्न हो गई है मैं सदा के लिए विश्राम लेना चाहता हूँ मेरे लिए और कोई कार्य कार्यशेष न रहेगा यदि संभव हो सका तो मैं अपनी पुरानी भिक्षावृत्ति को पुनः प्रारंभ कर दूंगा जो तुम्हारा सर्वांगीण मंगल हो तुम देवदूत की तरह मेरी देखभाल कर रही हो कृष्णनेहाब्द विवेकानंद श्रीमती ओल श्रीमती ओली बुल को लिखित बेलूर मठ चौदह जून उन्नीस प्रिय धीरा माता मेरे विचार से पूर्ण ब्रह्मचर्य के आदर्श को प्राप्त करने के लिए किसी भी जाति को मातृत्व के प्रति परम आदर की धारणा ऋण करनी चाहिए और वह विवाह को अच्छेद्य एवं पवित्र धर्म संस्कार मानने से हो सकती है रोमन कैथोलिक ईसाई और हिंदू विवाह को अच्छेद्य और पवित्र धर्म संस्कार मानते हैं इसलिए दोनों जातियों ने परम शक्तिमान महान ब्रह्मचारी पुरुषों और स्त्रियों को उत्पन्न किया है अरबों के लिए विवाह एक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 तब तक मेरी समझ में नहीं आता कि वहाँ बड़े बड़े सन्यासी और सन्यासिनियाँ कैसे हो सकते हैं जैसा कि आप अब समझने लगे हैं कि जीवन का गौरव ब्रह्मचर्य है उसी तरह जनता के लिए इस बड़े धर्म संस्कार की आवश्यकता जिससे कुछ शक्ति सम्पन्न आजीवन ब्रह्मचारियों की उत्पत्ति हो मेरी भी समझ में आने लगी है मैं बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ परंतु शरीर दुर्बल है जो मेरी जिस मनोकामना से पूजा करता है मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ ये यथा प्रपद्यन्ते तान सती भयामहम मम वर्तमान वर्तंते मनुष्यापाथसर्वस गीता विवेकानंद